C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुते कक्षा पांच की हिंदी की पाठ्थे पुष्तक रिम जिम में संकलित पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है जहां चाह वहां राह देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पत्थर लकड़ी मिट्टी कपड़े या कागज की मदद से सुंदर चीजें ना बनाई जाती हों भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहाँ चाह वहाँ राह शीर्षक रचना में समझा जा सकता है हमारे घर पर तकिए का केلاف मेजपोश या फिर मां की शॉल पर रंगीन धागों से कढ़ाई देखी जा सकती है बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे कि यह काम कितनी मेहनत मांगता है गुड़िया मिठाई और त्योहारों की तरह ही कढ़ाई की सैकड़ों शैलियां हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में पाई जाती हैं जहां चाह वहां राह मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था किनारों पर कसौती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी पल्लुओं पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल -मल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं यह कढ़ाई के नमूने 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहां बीता सांझ होते ही मुहले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आढ़ी तिर्ची लकीरें खीचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्ते खेलते, कुछ इधर उधर से तूटे फूटे घणों के ठीकरे बटोर कर पिट्थु खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता, तो पेड की डालियों पर जूला डाल कर उंची-उंची पेंगे लेते. और उंची स्वर में एक साथ गाते. कच्चे नीम की नीम बोरी सावन जल्दी आयोरे, कच्चे नीम की नीम बोरी सावन. कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आईओ रे इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगें नहीं ले पाती प्रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सूच थी। मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूं। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके कभी-कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं दाल भात खाना दूसरों के बाल बनाना फर्श बुहारना कपड़े धोना तरकारी काटना यहां तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कहीं उसके काम करने की गति को लेकर किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते पर किसी-किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। हाला कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी, जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारे इला को समय रहते मिल जाती, तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है। पर यहां आकर सब कुछ खतमत तो नहीं हो जाता ना उसकी मां और दादी कशीदाकारी करती थी वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली यहां भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम फिरोना कोई आसान काम नहीं था पर कहते हैं ना जहां चाह वहां राह उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया 15-16 साल की होते होते इला काठिया वाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें ये सब वो समझ गई थी एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ-साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था एला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ-साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था डंडियों को कांथा से उभारा था पशू पक्षियों की जया मितीय आक्रितियों को कसूती और जन्जीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनिता सभी को बहुत भाई। इला के पाउं अब रुकते नहीं है। आखों में चमक, होठों पर मुस्कान। और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रुपहली बूटीयां ओगिरते थकती नहीं हैं जहां चाह वहां राह अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पांच समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बाबला कोचर ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन